महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व व्यधिक्विशतमोध्याय पराशर गीता शूद्र के लिए सेवा वृत्ति की प्रधानता सत्संग की महिमा और चारों वर्णों के धर्मपालन का महत्व पर च वृत्ति सकाशा वर्णेभ्योन से शोभना वृत्ोपनीता निर्दिष्टा धर्मिष्ठा कुरुते सदा पराशर जी कहते हैं राजन शुद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा से जीवन निर्वाह करना ही सबसे उत्तम है शुद्ध के लिए निर्दिष्ट सेवा वृत्ति का यदि वे प्रेम पूर्वक पालन करें तो वह सदा उन्हें धर्मिष्ट बनाती ही है वृत्ति शुद्रस् पितृपैत्र ध्रुआम नृत्तिम पर तो मार्गे शुत्र यदि शुद्र के पास बाप दादों का दिया हुआ जीविका का कोई निश्चित साधन नहीं है तो वह दूसरी किसी वृत्ति का अनुसंधान न करे तीनों की सेवा को ही जीविका के उपयोग में लाए सर्ग शोभते धर्म दर्श भी नित्यम सर्वास्व अवस्था सुना सदि में मति धर्म पर दृष्टि रखने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना सदा ही श्रेष्ठ है परंतु किसी भी दशा में कभी दुष्ट पुरुषों का संग अच्छा नहीं है यह मेरा दृढ़ निश्चय है यथोदय दीप्यते तथा सं सनिकेणीण शेन वर्णोपि दीप्य थे जैसे सूर्य का सामिप्य प्राप्त होने से उदयाचल पर्वत की प्रत्येक वस्तु चमक उठती है उसी प्रकार साधु पुरुषों के निकट रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी सदगुणों से श्रोभित होने लगता है यादृश नाव्य भाव्यते शुक्ल तादृशम कुरु ते रूपम एत मित श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो तस्मात्म महा दोषेश कदाचल हम अनित्य में इसलिए तुम गुणों में ही अनुराग रखो दोषों में कभी नहीं क्योंकि यहाँ मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है सुखे वा य वा दुखे वर्तमान विचक्षण सुभाने स तंत्राणी पश्यति जो विद्वान सुख अथवा दुख में रहकर भी सदा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है वही यहाँ शास्त्रों को देखता और समझता है धर्मपेतम यम यद्यपिशन महाफलम न तत्वेत मेधावि न तीतम विहोच्य धर्म के विपरीत कर्म यदि लौकिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हो तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे इस जगत में हित कर नहीं बताया जाता है धर्मेण सहित भवेदल पलोदय तत्कार्यम अभिशंके न कर्मा अत्यंत सुखाव यो हृत्वा गोसहसाराणी निपो दध्याक्षिता सशब्दमात्र फलभाग राजा जो कार्य कर्म के अनुकूल हो वह अल्प लाभदायक होने पर भी निःशंक होकर कर लेने योग्य है क्योंकि वह अंत में अत्यंत सुख देने वाला होता है जो राजा दूसरों के हजारों गव्य छीन कर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता वह नाम मात्र का ही दानी और राजा है वास्तव में तो वह चोर और डाकू है स्वयं भो रसाग्रे धातारम लोक सत्कृतम धाता श्रेपुत्रम लोका नाम धारण ईश्वर ने सबसे पहले लोक पूजित ब्रह्मा को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने एक पुत्र पर्जन्य को जन्म दिया जो संपूर्ण लोकों को धारण करने में तत्पर है तमर्चिय वैश्यस्तु कुयाद वृद्धिमत रक्षितजन्य उपयोज्यम दुजाति अजिजृत अजय्येह असठ क्रोधर हव्यक्रभ्य प्रयोक्तृभ शुद्ध निर्माजनम्यम धर्मो नश्यतिशी की पूजा करके वैश्य को चाहिए कि खेती और पशुपालन आदि के द्वारा उसे अत्यंत समृद्धशाली बनाए राजा को इसकी रक्षा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे कुटिलता सठता एवं क्रोध को त्याग कर हव्य कव्य का प्रयोग करते हुए उस अन्न धन का यज्ञ अर्थात लोक लो हित के कार्य में सदुपयोग करें शूद्रों को यज्ञ भूमि तथा के घरों को झाड़ बुहार कर साफ रखना चाहिए ऐसा करने से धर्म का नाश नहीं होता। तो धर्मे भवंते प्रजा ना राजेंद्र मोहनते दिव्य देवता धर्म का नाश न होकर उसका पालन होता रहे तो सारी प्रजा सुखी होती है राजेंद्र प्रजाओं के सुखी होने पर स्वर्ग में देवता भी प्रसन्न रहते हैं तस्माद् तस् रक्षति नृप स धर्मेढ़ा यो विप्रोह वयस्यो यार्जन रत युश्रुत ते शुद्र सत्तम दिहतेद्रिय अतथ मनुष्येन्द्र स्वधर्मा परीयते जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करता है वह उस धर्माचरण के कारण ही लोक में पूजित होता है इसी प्रकार जो ब्राह्मण धर्मपूर्वक स्वाध्याय करता है जो वैश्य धर्म के अनुसार धनोपार्जन में तत्पर रहता है तथा जो शुद्र जितेंद्रीय भाव से रहकर सर्वदा द्विजातियों की सेवा करता है वे सभी अपने अपने धर्माचरण के कारण लोक में सम्मानित होते हैं नरेंद्र इसके विपरीत आचरण करने से सब लोग अपने धर्म से गिर जाते हैं प्राण संताप निर्दिष्टा का महाफल न्याय नोपाजिता दत्ता के मुतान्यास प्राणों को कष्ट देकर भी यदि न्याय से कमाई हुई थोड़ी सी कौड़ियों का भी दान किया जाए तो वे महान फल देने वाली होती है फिर जो दूसरी वस्तुएं हजारों की संख्या में दी जाती है उनकी तो बात ही क्या है सत्यत्य ही दुजाति्यो जो ददाति नाधिप यादृषम तादृश नित्यम वस्नाती जो राजा ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता है वैसा ही उत्तम फल का वह सदा ही उपभोग करता है अभिगम्याम दत्तम आहुराभि याचितिन यदत्तम तदाहुर मध्यम बुधा स्वयं भी ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है उसे प्रशंसनीय उत्तम बताया गया है और याचना करने पर जो कुछ दिया जाता है उसे विद्वान पुरुष मध्यम श्रेणी का दान कहते हैं अवज्ञा दीयते यथवा श्रद्धया पिवा तमाहूरथम हम दानीय सत्यवादी अति क्रमें मज्जमा विविधे नाम तथा प्रयत्न कुर यथा मुच्चेत संशया अवहेलना अथवा अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है उसे सत्यवादी मुनियों ने अधम श्रेणी का दान कहा है डूबा हुआ मनुष्य जिस तरह नाना प्रकार के उपाय द्वारा समुद्र से पार हो जाता है वैसे ही तुमको भी सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार संसार समुद्र से छुटकारा मिले धमेर शोभते विप्र क्षत्रियो विजय धन भैस्य शुद्रस्तो नित्यम द्राक्षेण शोभते ब्राह्मण इंद्रिय संयम से क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से वैश्य न्यायपूर्वक उपार्जित धन से और शुद्र सदा सेवा कार्य में कुशलता का परिचय देने से शोभा पाता है इसे श्री महाभारती शांति परमढ़ि मोक्ष धर्म परमढ़ि पराशर गीतावत्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो अध्याय पूरा हुआ